आप ध्यान देकर सुनिए एक दिन की बात है ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युम्न को पुत्रा में ही था इस्लोक और परलोक में भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है अतः आप इसका स्पष्ट इस रूप से वर्णन कीजिए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर मैंने उसको जो उत्तर दिया उसे आप एकाग्र चित्र होकर सुनिए मैंने कहा रुक्मणी नंदन ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है इसलिए यही लोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं ब्राह्मणों में शांत भाव की प्रधानता होती है इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों की पूजा से आयु कीर्ति यश और बल की वृद्धि होती है संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं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 दूसरे दूसरे लोग और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद क्यों न करेंगे राजन इस प्रकार प्रद्युम्न के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्मा बतलाया था अतः आप भी सदा मीठे वतन बोलकर और नाना प्रकार के दान देकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहो विस्तु जी ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सत्य ही है अब मैं भगवान शंकर का महात्मा बतला रहा हूँ आप ध्यान देकर सुनिए विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि स्थानु महेश्वर एकाक्ष त्र्यंबक विश्व और शिव आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं वेद में उनके दो स्वरूप बताए गए हैं जिन्हें वेद वेदता ब्राह्मण जानते हैं उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है इन दोनों के भी अनेकों भेद है इनकी जो घोर मूर्ति है वह भय उपजाने वाली है उसके अग्नि विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इसे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है वह परम शांत एवं मंगलमयी है उसके धर्म जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम अर्थात चंद्रमा कहते हैं उनके शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है वह जगत का संघार करती है उनमें महत्व और ईश्वरत्व दोनों के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं वे सबको दग्ध करने वाले अत्यंत उग्र और तीक्ष्ग्रतापी हैं। इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं वे देवताओं में महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं इसलिए महादेव कहलाते हैं सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा सब लोगों की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 तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को करते करते हुए भूमि में निवास करते हैं जो लोग वहां उनकी पूजा करते हैं उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप है तथा वे ही प्राण अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं उनके अनेकों भयंकर एवं उद्दीप्त रूप है जिनके जगत में पूजा होती है विद्वान ब्राह्मण ही उन सब रूपों को जानते हैं उनकी महत्ता व्यापकता तथा दिव्य कर्मों के अनुसार देवताओं में उनके बहुत से यथार्थ नाम प्रचलित हैं, वेद के शत्रुद्रीय प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम है जिन्हें वेद वेदता ब्राह्मण जानते हैं महर्षि व्यास ने भी उनका स्तमन किया है